मंत्र पाठ ओ सहनावतो सहनौ भुन सह वीर कर्वा वह तेजस्वी नवधीतमस्त मिद्वषा वह ओ शांति ही। शांति ही। शांति, शांति चलिए जी, नमस्ते आप सभी का जो है योग दर्शन के साधन पाद में स्वागत है ईश्वर की असीम अनुकंपा से असीम कृपा से हम जो है साधन पाद योग दर्शन के 22 नंबर सूत्र तक हमने पढ़ लिया था जी। उसमें तो कोई शंका तो नहीं है नहीं नहीं जी। अच्छा तो अब आइए अपने पीछे दृष्टा तो। और दृश्य का जो संयोग है वह हेय का हेतु है, है वो दुख का जो है कारण, कारण है ये आपने जो है आ, दो सत्रा था जितना जी तो उसमें जो दृश्य क्या है उसको पढ़ लिया वो दर्शन क्या है उसको भी जान लिया की द्रष्टा मैंने दृश्य और दृष्टा दोनों को आपने मतलब पढ़ लिया कि द्रष्टा जो है द्रष्टा दृशि मात्र शुद्धोपी प्रत्यानुप्य है ये द्रष्टा की व्याख्या की थी और प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूत इंद्रियात्मकम गुण भोग वर्गार्थम दृश्यम उसके माध्यम से दृश्य के स्वरूप को आपने समझा दृश्य के स्वरूप को बतलाया गया अब दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है तो वो संयोग को समझा रहे हैं कि संयोग क्या है तो द्रष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो उसको समझाया जा रहा है तो द्रष्टा दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है तो उसमें संयोग जो है किसे कहते हैं इसके संबंध में कह रहे हैं कि संयोग उसके अवतरण का बता रहे हैं कि संयोग स्वरूपा भी सया इदं सूत्रम प्रभा बोल रहे हैं कि दृष्ट संयोग के स्वरूप को कहने की इच्छा से इदम सूत्राम प्रभावृते इस सूत्र की प्रवृत्ति हुई है माने यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है समझ गए जी? जी इसका मतलब समझ गए संयोग के स्वरूप को कहने की इच्छा से हाँ जी संयोग के स्वरूप को कहने की इच्छा से इस सूत्र को अवतरित किया गया है इस स्वरूप को बताया गया है समझे तो अब सूत्र है स्वस्वामी शक्तियो स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग संयोग क्या है जी संयोग है स्व शक्ति और स्वामी शक्ति स्वशक्ति और स्वामी शक्ति इन दोनों शक्तियों के स्वरूप की उपलब्धि का जो हेतु है जो कारण है उसको संयोग कहते हैं मान स्वशक्ति हो गया दृश्य तो स्वामी शक्ति हो गया आत्मा आत्मा पुरुष तो स्व दृश्य और स्वामी शक्ति आत्मा इसके स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है इसके स्वरूप का ज्ञान का जो कारण है वह संयोग है कहने का अभिप्राय यह हुआ जब तक आत्मा का शरीर के साथ संयोग नहीं होगा तब तक आत्मा को स्वरूप की भी उपलब्धि नहीं हो सकती और जो जो स्व है दृश्य है उसके भी स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो सकती व्यक्ति क्या करता है व्यक्ति आप समझते होंगे सामान्य रूप से ठीक भी है मैंने कहते हैं कि भाई स्वस्वामी संबंध को हटाओ आध्यात्मिक में यह कहा जाता है जब आध्यात्मिक रसा पर व्यक्ति चलता है तो बोलते हैं स्वस्वामी संबंध को हटाओ जबकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्वशक्ति दृश्य और स्वामी शक्ति पुरुष इनके स्वरूप के उपलब्धि माने ज्ञान उपलब्धि माने ज्ञान तो इनके स्वरूप के ज्ञान का जो हेतु है वह संयोग है अर्थात संयोग के बिना न स्व का ज्ञान हो सकता है ना संयोग के बिना स्वामी का ज्ञान हो सकता है जब तक हम इस शरीर के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक खुद का भी हमें ज्ञान नहीं हो सकता क्योंकि इस शरीर के साथ जुड़ करके ही खुद को हम जान सकते हैं और इस शरीर के साथ जुड़ करके ही हम स्व जो दृश्य उसको जान सकते हैं अपना जो दृश्य है उसको जान सकते हैं तो जब इस प्रकार की बात कही जाती है तो फिर ऐसा क्यों कहा जाता है कि आध्यात्मिक में कि भाई स्व स्वामी संबंध को हटाओ तो वहां पर स्वस्वामी संबंध को हटाने की जो बात कही जा रही है अविद्या से युक्त जो स्वस्वामी संबंध संबंध है उसको हटाने की बात कही जा रही है विद्या से युक्त स्व संबंध को हटाने की बात नहीं कही जा रही है यदि विद्या से युक्त हो करके यदि हमें पता हो कि मैं इस शरीर का स्वामी हो हूँ और ये हमारा स्व है या अपने घर में जो भी पदार्थ है मेरे बच्चे है मेरी पत्नी है मेरे घर है मेरे द्वार है जो भी जड़ और चेतन जो भी है वो मेरा स्व है जब विद्या से युक्त होकर के जब व्यवहार किया जाता है तो उसको हटाने की बात यहां पर नहीं कही जा रही है कि स्वस्वामी संबंध भाव को हटाओ हा अविद्या से युक्त होकर के जब जो स्वस्वामी भाव संबंध होता है जब व्यक्ति शरीर को ही स्व समझने लग जाता है इच्चेंग? कि मैं ये हूं तो ये अविद्या से युक्त है इस स्व स्वामी भाव को संबंध की बात को हटाने की बात कही जा रही है जब घर का चीज है हमारा गाड़ी है हमारा बंगला है हमारा आ, हमारे जो कुछ भी जड़ चेतन चीज है हमारे जब व्यक्ति उसमें कोई अव्यवस्थाएं होती है और वो खुद को समझ लेता कि ये मेरी अव्यवस्था हुई मैं अव्यवस्थित हो गया हूं गाड़ी एक्सीडेंट हुआ और खुद को एक्सीडेंट वो समझता है घर के चीज को स्व खुद ही वो अपने आप समझता है तो उस संबंध को हटाने की बात कही जा रही है क्योंकि संसार में व्यवहार में यदि व्यक्ति दुखी क्यों होता है व्यक्ति जो अव्यवस्थित क्यों होता है इसलिए अव्यवस्थित होता है कि वो जो स्व है उसको खुद ही मान बैठता कि मैं हूं खुद ही मान बैठता है यदि घर को, में कोई अव्यवस्थाएं हुई यदि कोई गाड़ी इत्यादि टूटा तो हम समझते कि हम टूट गए परंतु वास्तव में तो ऐसा तो है नहीं ऐसा नहीं वो तो ठीक है हाँ तो अविद्या से युक्त जो स्व स्वामी संबंध भाव है उसको हटाने की बात कही जा रही है परंतु विद्या से युक्त जो स्व स्वामी भाव संबंध है उसको हटाने की बात नहीं कही जा रही है क्योंकि विद्या से युक्त जो स्व स्वामी भाव संबंध होगा उसके बाद यदि मुझे ये पता चल जाए कि ये मेरा शरीर है मैं इसका स्वामी हूं शरीर मेरे अधिकार में है मन मेरा स्व है मैं उसका स्वामी हूं और स्वामी के पीछे पीछे स्व चलता है अच्छा बताइए जो मालिक यदि नौकर के पीछे पीछे चलने लग जाए उस मूर्खता मालिक की क्या स्थिति होगी मूर्खता मूर्खता होगी हो हो वो मालिक रहा मालिक पन्ना उसके अंदर है ना वो तो अविद्या से ग्रसित है हाँ। इसे वह नौकर के पीछे पीछे पीछे चल रहा है परंतु वह यदि यह समझता है कि मैं स्वामी हूं और ये मेरा जो है स्व है ये मेरा कार्यकर्ता है तो क्या करेगा वह बुद्धिमानी से उस स्व से कार्य लेगा ऐसे ही जब व्यक्ति स्व में मान स्वामी मैं हूं स्वामी मैं हूं और मन मेरा स्व है इसको इस जब समझ जाता है तो फिर मन जो है स्वामी के पीछे पीछे चलने लग जाता है वह फिर जो है वह उसका दास नहीं बनता मन स्वामी मन का दास नहीं बनता है बल्कि मन जो है स्वामी मन, का दास बन जाता है हाँ, स्वामी का दास बन जाएगा समझ गए तो विद्या से युक्त स्व स्वामी संबंध की बात यहाँ पर कही जा रही है अविद्या से युक्त नहीं अविद्या से युक्त स्वस्वामी संबंध भाव को हटाना है तभी हम स्पिरिचुअल में आगे बढ़ सकते हैं और विद्या से युक्त जो स्वस्वामी भाव संबंध होगा ये मेरा मन है ये मेरा शरीर है ये मेरे किडनी है ये मेरे पेनक्रियाज है ये मेरे लिवर है ये हमारे जो है गल बडर है अब यदि मैं ऐसे चीजों को खाऊंगा तो हमारे गोल बडर पर असर करेगा यदि मैं ऐसे चीज का प्रयोग करूंगा तो किडनी में पथरी हो जाएगा यदि मैं ऐसे चीज का प्रयोग करूंगा तो हमारे पेन में जो है माने अव्यवस्थाएं हो जाएगी फिर डायबिटीज इत्यादि हो जाएगा जब व्यक्ति स्व का जब स्वामी मानता है स्वा, उस स्वामी अपने स्वामित्व को जब पहचान जाता है तब वह व्यक्ति कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जिससे कि उसके शरीर में अव्यवस्थाएं हो जिससे की उसके मन में अव्यवस्थाएं हो तो उसके उसके स्वरूप की उपलब्धि हो गई ना जी हाँ जी उसके स्वामी जब ही हम इस शरीर का बन गए तो स्व का भी माने स्व का भी हमें ज्ञान हो जाएगा तो संयोग से ही स्व का ज्ञान होगा हमें हमारे शरीर के पेन किडनी लिवर गाल बटर स्प्लीन ब्रेन जो भी है शरीर में जो भी है शरीर में उनका क्या उपयोग है वो क्या चीज है इसको यदि सही तरीके से जो जानेंगे सही तरीके से जो जानेंगे उसमें क्या अव्यवस्था हम क्या अव्यवहार करेंगे गलत व्यवहार करेंगे जिससे कि उसमें खराबी हो जाएगी तो फिर व्यक्ति वैसा नहीं काम करेगा करेगा क्या ना अविद्या के कारण ही तो करता है ना तो यहाँ पर यह कर स्व स्वामी शक्तियों स्वरूपों स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग संयोग किसका नाम है तो बोलते हैं स्व शक्ति जो दृश्य है संसार है ये जो शरीर जो है मन जो है बुद्धि जो है चित्त जो है अहंकार है और स्वामी जो आत्मा है आत्मा शक्ति इन दोनों शक्ति के स्वरूप के उपलब्धि का जो कारण है अर्थात इन दोनों की स्वशक्ति और स्वरूप शक्ति इन दोनों शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि संयोग के, के कारण ही होगा इसलिए उसके उपलब्धि का कारण जो है उसका नाम संयोग है समझ गया जी अब इसका व्यास भाषा देखिए व्यासवास में व्यासवास व्याख्या कर रहा है कि पुरुष स्वामी पुरुष जो है स्वामी है अच्छा एक और चीज में इस पर स्वस्वामी पर बात में बता दू अच्छा बताइए जी स्वामी किसको कहा जाता है हालांकि हम भी स्वामी हैं हम भी स्वामी हैं परंतु हम अपने आप को हाँ। स्वामी नहीं कह पाते हैं परंतु ऋषि दयानंद को स्वामी कहते हैं स्वामी उनको क्यों कहा जाता है हालांकि आज तो सब व्यक्ति स्वामी लगा रहा है जो भी लाल कपड़ा पहना हो स्वामी का लगा रहा है की ओम स्वामी ये स्वामी वो स्वामी परंतु वास्तव में स्वामी वो है जिसने जो कर दिया है शरीर में रह करके स्व का भी ज्ञान कर लिया है और स्वामी खुद का भी ज्ञान कर लिया है मैंने खुद के स्वरूप की भी उपलब्धि कर ली है और वो समझ गया है की ये मेरा स्व है ये मेरा स्व है मैं इसका पीछे पीछे नहीं चलने वाला हूं तो इस प्रकार का जब ये व्यक्ति ज्ञान कर लेता तो जितेंद्रिय बन जाता है तो वास्तव में वो स्वामी होता इसीलिए वो स्वामी वो लोग अपने पीछे लगाते हैं समझ गया जी हाँ जी तो ये तो हमें स्वामी बनना चाहिए तो यहां पर करुष स्वामी पुरुष जो है आत्मा जो है स्वामी है दृश्येन न स्वे न दर्शनार्थम संयुक्त ये जो पुरुष जो स्वामी है ये पुरुष स्वामी जो दृश्य स्व है स्व जो स्व जो दृश्य है उस दृश्य स्व के साथ पुरुष स्वामी का जो पुरुष स्वामी का दृश्य स्व के साथ दर्शन के लिए ज्ञान के लिए संयुक्त होता है माने संयोग होता है तो बोलते पुरुष स्वामी पुरुष स्वामी स्व के स्व के साथ ज्ञान के लिए संयुक्त हुआ है संयुक्त होता है माने काने का अभिप्राय है कि इसके साथ जो इस स्व के साथ जो हमारा संबंध हुआ है वह स्व के ज्ञान के लिए और खुद के ज्ञान के लिए हुआ है अर्थात हमारा भगवान ने इस शरीर के साथ जो हमें संयोग किया है वह दुख देने के लिए संयोग नहीं किया है ये हमारा भगवान ने इस शरीर के साथ जो संयोग किया है वह खुद को जानने के लिए और दृश्य जो है उसको जानने के लिए किया है समझ गया जी उसको जानने के लिए किया है तो यही कह रहे हैं वेद व्यास महर्षि वेद व्यास जी कहते हैं कि पुरुष स्वामी पुरुष जो स्वामी है दृश्य न स्वे दृश्य जो स्व है उस दृश्य स्व से या स्व के साथ दर्शन के लिए माने ज्ञान के लिए ज्ञान के लिए संयुक्त अस्ति या संयुक्त है या संयुक्त होता है माने दृश्य जो है उस दृश्य स्व से पुरुष स्वामी का संयोग दर्शन के लिए होता है समझ गया जी हाँ माने दर्शन के लिए ज्ञान के लिए खुद के ज्ञान के लिए और उसके ज्ञान के लिए वो जो दृश्य है उसके ज्ञान के लिए स्व से संयुक्त है स्व के साथ या स्व से दो ऐसे भी कह सकते हैं पुरुष स्वामी स्व माने पुरुष स्वामी जो है दर्शनार्थ पुरुष स्वामी पुरुषा स्वामी दर्शनार्थम दर्शन के लिए स्व से संयुक्त है समझ गए हाँ जी बोले तस्मात संयोगात दृश्यस्य से उपलब्धि बोले तस्मा तस्मात संयोगात दृश्यस्य उपलब्धि ही या सभोग अब भोग किसको कहते हैं तो भोग बताया कि तस्मात संयोगात वो जो दृश्य के साथ जो पुरुष का संयोग है उस संयोग से उस संयोग के कारण तस्मात संयोगात मन उस संयोग के कारण उस संयोग से दृश्य की जो उपलब्धि है दृश्य का जो ज्ञान है दृश्य के जो उपलब्धि है जो उपलब्धियां है दृश्य के जो उपलब्धि है वही वह भोग है उसको भोग कहते हैं माने भोग का जो यहाँ पर बताया वह सबको होगा चाहे योगी हो चाहे वह भोगी हो क्योंकि योगी का भी इस शरीर के साथ संयोग हुआ है भोगी का भी शरीर के साथ संयोग हुआ है यहाँ पर भोग की जो बात कही जा रही है वह दृश्य का मैंने संयोग के कारण दृश्य की जो उपलब्धियां हैं दृश्य का जो ज्ञान होता है वह ज्ञान जो है वह भोग है जी। समझ गया जी जी। और वैसे हमने भोग क्या भोग किसे कहते हैं दृष्टि पर निर्भर होता है भोग का ऐसा अर्थ भी है भोग इसको भी कहते हैं कि जब हमारा लक्ष्य संसार होता है और संसार हमारा लक्ष्य होता रहा संसार को लक्ष्य बना करके जब संसार संसार के वस्तु का उपभोग करते हैं सांसारिक सुख को लक्ष्य बना करके जब संसार के वस्तु का उपभोग करते हैं तो उसको कहते हैं भोग समझ गया जी और जब परमात्मा को लक्ष्य बना, लक्ष बना करके संसार के वस्तु का भोग करते हैं तो उसको कहते हैं उपयोग वो क्या कहे उपयोग तो उपयोग हमें करना चाहिए संसार के चीजों का भोग नहीं करना चाहिए जब संसार के संसार का जो सुख है तो उसमें दुख तो होना ही है तो संसार के सुख को लक्ष्य करके संसार के चीजों को लक्ष्य करके जब संसार के वस्तु का प्रयोग किया जाता है तो उसको भोग कहते हैं और जब परमात्मा को लक्ष्य करके जब संसार के वस्तु का उपभोग किया जाता है तो उसको उपयोग कहते हैं तो वो भी भोग अर्थ में है और यहाँ जो भोग की बात कही जा रही है वह भोग की बात कही जा रही है कि आत्मा का शरीर के साथ संयोग होने से तस्मात संयोगात उस स्वामी का दृश्य जो स्व है उसके साथ संयोग होने के कारण संयोग उसके संयोग से उस संयोग से दृश्यस्य या उपलब्धि दृश्य की जो उपलब्धि है दृश्य का जो ज्ञान है दृश्य की जो प्राप्ति है उपलब्धि माने प्राप्ति उपलब्धि माने ज्ञान सब एक ही मतलब है वह सब होगा वह भोग है उसका नाम भोग है आगे करें या तू द्रष्टु स्वरूपो उपलब्धि तो अपवर्ग और जो द्रष्ट जो तो तो तू माने परंतु परंतु जो दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान है वह अपवर्ग है माने दृष्टा जो आत्मा है खुद जो मैं हूं तो द्रष्टा के स्वरूप का जो ज्ञान हो गया कि मैं हूं ये जो ज्ञान हो गया ये अपवर्ग है मने दृश्य के स्वरूप का ज्ञान हो गया भोग और दृष्टा के स्वरूप का ज्ञान हो गया वो अपवर्ग हो गया क्योंकि तभी तो मोक्ष होगा हाँ जी समझ गए हाँ जी नहीं समझ गया हाँ जी अब आगे जो है आगे कर रहे हैं कि भाई वो जब दृष्टा के स्वरूप का जो है ज्ञान अपवर्ग है दृश्य के स्वरूप की जो उपलब्धि है वो भोग है तो अब ये बताया जा रहा है कि भाई जब संयोग दुख का कारण है क्योंकि तो संयोग ही दुख का कारण है पीछे आपने पढ़ा तो संयोग जो दुख का कारण है तो संयोग की समाप्ति जो है संयोग को हटा दो तो फिर व्यक्ति का जो है दुख हट जाएगा तो उस पर यह चर्चा किया जा रहा है कि दर्शन कार्या संयोग यह सिद्धांत है यह सिद्धांत है कि दर्शन जो है दर्शन रूपी जो कार्य है दर्शन माने ज्ञान ज्ञान रूपी जो कार्य है उस ज्ञान रूपी कार्य के द्वारा दर्शन रूपी कार्य के द्वारा जो समाप्त होने वाला है अवसान को प्राप्त होने वाला है मैंने दर्शन रूपी जो कार्य है तो दर्शन रूपी कार्य के द्वारा दर्शन कार्य ना ऐसा कीजिएगा तृतीय विभक्ति दर्शन कार्य कार्यावसान संयोग जो है तो दर्शन रूपी कार्य के द्वारा अवसान अवसान होने वाला मन समाप्त होने वाला संयोग होता है संयोग किससे समाप्त होता है जब दर्शन होता है जब हमें ज्ञान हो जाता है स्व का ज्ञान हो जाता है और स्वामी खुद का ज्ञान हो जाता है स्व और स्वामी का जब ज्ञान हो जाता है तो ज्ञान हुआ कि संयोग हटा समझ गया जी हाँ जी तो यही कह रहे हैं कि कार्यावसान इति ये सिद्धांत है कि दर्शन के कार्य के द्वारा दर्शन रूपी कार्य दर्शन रूपी जो कार्य है उस दर्शन रूपी कार्य के द्वारा समाप्त होने वाला संयोग भवती संयोग होता है।, है तो उस दर्शन रूपी कार्य के द्वारा जिसका अवसान होता है वह संयोग है इति दर्शनम वियोगस्य से कारण उक्तम इसलिए हम बताइए इस पर थोड़ा थोड़ा गहराई से विचार कीजिए कि यह है कि दर्शन रूपी कार्य जो है संयोग को समाप्त करता है अगर दर्शन रूपी कार्य से संयोग समाप्त होता है इसका मतलब क्या हुआ जब ही हमें दर्शन हो गया ज्ञान हो गया तो जिस जो संयोग हुआ था उसका वियोग हो जाएगा कि नहीं हाँ जी वियोग हो जाएगा ना जी आत्मा का शरीर के साथ जो संयोग या किसी भी चीज के जो संयोग है और जब ही ज्ञान हो जाएगा तो उसके साथ उसका वियोग हो गया हाँ जी। तो इसका मतलब हुआ कि दर्शन किसका कारण बन गया वियोग का कारण बना कि नहीं बना हाँ जी उस, इस, उस उस रूप में बन गया इनडायरेक्टली बन गया हाँ इनडायरेक्टली क्या हुआ मतलब यहाँ हाँ दर्शन जो हुआ जब दर्शन होगा तभी तो उसे वियोग होगा हाँ जी भाई दर्शन जो है दर्शन जो हुआ संयोग के समाप्ति का कारण है तो संयोग का समाप्ति का कारण मतलब की संयोग के वियोग का कारण हो गया ना जी वो बियोग का कारण बन गया ना हाँ जी आप जब कह रहे भाई जिस चीज का दर्श आप जैसे मान लीजिए बुखार लगी है अब जब हमें बुखार है ज्वर से मैं पीड़ित हूं और हमें दर्शन हो गया हमें ज्ञान हो गया कि ये चीज खाए सटीक चीज यानी किसका प्रयोग किया उसका भी प्रयोग किया यदि हमें पता चल गया कि ये बुखार है इस तरीके का फीवर है सन्निपात ज्वर है या कोई इस तरीके का अलग तरीके का ज्वर है और इस ज्वर की ये दवा है इसका दर्शन हो गया इसका ज्ञान हो गया तो अब जो है उस ज्ञान जो हुआ तो उसका जब हमने प्रयोग किया तो उससे क्या हुआ उससे जो है वह जो संयोग हुआ था बुखार का उसका वियोग हुआ कि नहीं हुआ जी तो ज्ञान वियोग का कारण बना कि नहीं बना तो यही बात कर रहे कि संयोग मन का दर्शन कार्य कार्यावसान संयोगी दर्शनम वियोग से कारणम उत्तम बोलते है दर्शन जो है दर्शन रूपी कार्य के द्वारा समाप्त होने वाला होता है संयोग यह जो सिद्धांत है इस सिद्धांत से क्या निकलता है इस, निकलता है, इस निकलता से क्या कहा जाता है कि दर्शन जो है वियोग का कारण होता है कारण उक्तम माने कारण दर्शन जो है वियोग का कारण कहा गया है दर्शन को वियोग का कारण कहा गया कि दर्शन जो है वियोग का कारण है समझ गया जी हां जी अच्छा जी अब थोड़ा और आगे इस पर और गहराई से विचार करते हैं बोल रहे हैं दर्शन हो गया अरे आदर्शन है दर्शन माने ज्ञान दर्शन माने क्या होता है जी ज्ञान ज्ञान तो आदर्शन माने क्या हुआ बोलिए एक, एक रूप में तो ज्ञान ही होगा उसका अज्ञान हुआ ना जी हाँ जी एक रूप में नहीं अज्ञान ही है तो दर्शन है ज्ञान आदर्शन है अज्ञान तो ये बताइए दर्शन का प्रतिद्वंदी है आदर्शन की नहीं हाँ जी है दर्शन का तो प्रतिद्वंदी अदर्शन हुआ ना अज्ञान हुआ ना हाँ जी प्रतिद्वंदी समझते नहीं विपरीत विपरीत हाँ जी मैं प्रतिद्वंदी तो ये कह रहे हैं कि दर्शनम आदर्शन से प्रतिद्वंदी माने दर्शन जो है अदर्शन का प्रतिद्वंदी है समझे हाँ जी दर्शन जो है आदर्शन का प्रतिद्वंदी है इति अदर्शनम संयोग निमितम उत्तम तो अब ये बता रहे हैं कि भाई संयोग जो दुख का कारण था और संयोग समाप्त होगा दर्शन से ज्ञान से तो बोल रहे हैं कि दर्शन रूपी कार्य के द्वारा समाप्त होने वाला संयोग होता है इसलिए दर्शन जो है वियोग का कारण हो गया वो भी जो दर्शन संयोग हुआ है उसके वियोग का आत्मा के साथ शरीर का जो संयोग हुआ है या किसी भी चीज के साथ जब संयोग होता है तो उसके वियोग का कारण हो गया दर्शन कहा गया है और दर्शन का प्रतिद्वंदी है अदर्शन अज्ञान तो दर्शन का प्रतिद्वंदी जो अज्ञान है और उस अज्ञान के कारण ही तो संयोग हुआ है ना जी हाँ जी ज्ञान नहीं होता तो संयोग नहीं होता और संयोग नहीं होता तो दुख नहीं होता समझे हाँ जी आदर्शन जो है संयोग का निमित्त हो गया इसलिए करें कि दर्शनम आदर्शन से प्रतिद्वंदी दर्शन जो है आदर्शन का प्रतिद्वंदी है इति इसलिए आदर्शनम संयोग निमित्तम उत्तम इसलिए आदर्शन जो है संयोग का निमित्त है ऐसा कहा गया आदर्शन संयोग के का निमित्त है ऐसा कहा गया कि बने आदर्शनम संयोग निमित्तम उक्तम संयोग का निमित्त है उक्तम कहा गया है मने आदर्शन को संयोग का निमित्त कहा जाता है समझ गया है? इस क्रम को समझिएगा यदि ये आपसे मस्तिष्क में रखना है वियोग का कारण क्या है तो दर्शन है वियोग का कारण क्या है दर्शन, दर्शन है ज्ञान है क्यों तो, तो क्योंकि ज्ञान होगा तभी संयोग घटेगा और संयोग हुआ है किससे अज्ञानता के कारण तो दोनों में वियोग का कारण हो गया ज्ञान और संयोग का कारण हो गया अज्ञान समझी जी संयोग का कारण है अदर्शन का इसलिए कहते हैं दर्शनम आदर्शन से प्रतिद्वंदी दर्शन अदर्शन का प्रतिद्वंदी है इति इसीलिए अदर्शनम संयोग निमित्तम इसलिए अदर्शन जो है संयोग का निमित्त है अदर्शन को संयोग का निमित्त कहा गया है समझ गए जी अब तो आगे की विचित्र बात कही जा रही है कि जो अभी तक आपने आप सुनते आए हैं कि मोक्ष का कारण क्या है ज्ञान रित न मुक्ति ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं, मुक्ति मुक्ति नहीं, मिलती।, नहीं मिलती यही सुनते आए ना जी यहाँ पर कह रहे हैं न अत्र दर्शनम मोक्ष कारणम मर्ष कह रहे हैं कि मोक्ष का कारण ज्ञान नहीं है मोक्ष वास्तव में ठीक है परंपरा से मोक्ष जो है दर्शन जो है ज्ञान जो है मोक्ष का कारण है परंतु वास्तव में देखा जाए तो दर्शन जो है ज्ञान जो है मोक्ष का कारण नहीं है इसलिए करे नर्शन मोक्ष कारण यहाँ दर्शन मोक्ष का कारण नहीं है आ, क्यों बोलते अदर्शनाभाव बंधना भाव भाई बोल रहे अदर्शन जो है अदर्शन का जो अभाव हो जाता है अदर्शन का जो अभाव हो गया मोक्ष का तो अदर्शन का अभाव ही बंधन का अभाव है और वो बंधन का अभाव जो है वही से अमोक्ष है वही मोक्ष है मैंने बंधन का अभाव होना ही तो मोक्ष है और बंधन का अभाव जो है आदर्शन के अभाव से होता है कहने का अभिप्राय है इस चीज को यह समझना है कि व्यक्ति क्या करता है व्यक्ति जैसे ये जब मस्तिष्क में रखता है कि भाई रिते ज्ञान न मुक्ति उसका निषेध नहीं किया जा रहा कि ज्ञान मत प्राप्त करो क्योंकि तो ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होगी ठीक है वो जो कहा जा रहा है यहां पर ये है कि जब व्यक्ति ये समझता है कि भाई ज्ञान ही मोक्ष का कारण है तो क्या करता है वो ज्ञान के पीछे पीछे इतना वो पढ़ने लग जाता पढ़ने लग जाता है पढ़ता रहता है उसके जीवन में कुछ बदलाव भी होता है परंतु वास्तव में जो बदलाव होना चाहिए वो नहीं बदलाव हो पाता वह यहाँ पर जो कहा जा रहा है यहाँ पर जो महर्षि वेद व्यास जो कह रहे हैं इस सूत्र में जो समाया हुआ ये सभी बात तो वो ये है कि भाई आपने जो ज्ञान किया आपने ज्ञान किया क्या किया कि क्रोध जो है व्यक्ति को जला देता है क्रोध रित क्रोध के समान कोई अग्नि नहीं है क्रोध व्यक्ति को हानि पहुंचाता है लोभ व्यक्ति को हानि पहुंचाता है अब जो है ये ज्ञान हमने कर लिया दीवा स्वापसी ये हमने जान कर लिया कि दिन में नहीं, नहीं सोना चाहिए यह हमने जान कर लिया ये भी हमने जान कर लिया कि मन के विचारों को रोकना योग है ये भी जान कर लिया परंतु जान कर लिया परंतु हमें ये देखना है कि भाई हमने जो ये क्रोध नहीं करना चाहिए दिन में नहीं सोना चाहिए लोभ नहीं करना चाहिए इत्यादि हमने जो कुछ भी ज्ञान किया है वो फिर आंख मुद करके देखना यह है कि इस क्रोध का हमारे अंदर से कितना अभाव हुआ है हुआ कितना अभावी क्रोध हमारे अंदर से कितना अभाव हुआ है दिन में सोना हमारे अंदर से कितना अभाव हुआ है लोभ का हमारे अंदर से कितना अभाव हुआ है या जो कुछ भी है जो कुछ भी हमने पढ़ा हमारे जीवन में कितना अप्लाई हुआ हमारे जीवन में कितना उसका अभाव हुआ तो जो उस का अभाव होना ही तो आदर्शन का अभाव हुआ ना जी केवल शास्त्र को पढ़ लिया केवल पुस्तक को पढ़ लिया और केवल पुस्तक को पढ़ लेने के से जो है पढ़ने के बाद हमने जान लिया और उसके पश्चात यदि अभाव नहीं हो रहा तो बस केवल वो शाब्दिक ज्ञान है शब्द मात्र का ज्ञान है वास्तव में वो ज्ञान है ही नहीं उसको हम ज्ञान कही नहीं सकते दर्शन के अभाव जो है वह जब व्यक्ति का ज्ञान हो जाता है तो अदर्शन का अभाव हो जाता है तो यहां पर ये करें कि अदर्शना भावा देव बंधना भाव अदर्शन के अभाव से ही बंधन का भाव होता है तो देखना ये है कि अदर्शन का हमारे अंदर से वो जो हमने ज्ञान प्राप्त किया उस ज्ञान से हमारे अंदर अज्ञानता तो कितनी मिटी इसका इंट्रोस्पेक्शन करना है और जो अज्ञानता मिट्टी है वो अज्ञानता अब जैसे मान लीजिए कि हम बड़े बड़े विद्वान बन जाते हैं और साधारण सी चीज है हम जो देखते हैं लोगों को साधारण सी चीज है कि डायबिटीज में मिठाई नहीं खाना चाहिए और हम बहुत बड़े विद्वान हैं अब जो है बहुत बड़े विद्वान है डायबिटीज में ये नहीं खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए इस तरीके नहीं करनी चाहिए परंतु जब ही सामने आता तो टूट पड़ता है व्यक्ति तो वह जानता तो है कि डायबिटीज में यह हानि करेगा परंतु वह टूट पर वह खुद को नहीं देख पा रहा है कि हमारे अंदर से वह अज्ञानता तो मस्तिष्क में है कि उसको खाना है उसका कितना अभाव हुआ है उसको नहीं देख पाता है व्यक्ति इसलिए वह खा लेता है फिर जो है कि डायबिटीज आदि बढ़ जाता है ऐसे हर चीज में समझना है तो यहाँ पर यही करें कि अधर्शना भावा देव बंधना भाव समझ में आ गया जी नहीं, मैं समझ गया हां जी तो वास्तव में मोक्ष का जो कारण है आदर्शन का अभाव अज्ञानता का अभाव मोक्ष का कारण है समझे इसलिए आदर्शना भावा देव बंधना भाव अदर्शन के अभाव तो मैं दर्शन भूल रहा हूँ जिसमें भी पहला ही सूत्र जो है जो त्रिविद दुख से मितना ही अपवर्ग उसी लिए का, का, एक रूप में कह लीजिए जी तो आदर्शन का अभाव से ही बंधन का अभाव होता है हाँ, जी। अदर्शन के अभाव से ही बंधन का अभाव होता है स्वमोक्ष है बोल रहे की दर्शन से भावे बंधन कारण से अदर्शन से नाश बोलते भाई दर्शन के होने पर जो है बंधन का कारण जो अदर्शन है उसका नाश होता है अदर्शन दर्शन से जो है दर्शन होने पर दर्शन के भाव होने पर ही ज्ञान के होने पर ही बंधन बंधन का कारण जो आदर्शन है उसका नाश होता है इसीलिए तो दर्शन ज्ञानम कैबल्य कारणम उत्तम इसीलिए जो है दर्शन का दर्शनम मैने ज्ञानम दर्शनम का ही अर्थ कर दिया ज्ञानम ज्यान, आपने क्या लिखा दर्शन ज्ञानम लिखा है कि ज्ञानम लिखा है यहाँ पर तो लिखा हुआ है जी दर्शनमोक्ष तो दर्शनम इत्यता दर्शनम मैने ज्ञानम कैवल्यम कारण मुक्तम इसीलिए दर्शन अर्थात ज्ञान को जो है कैवल्य का कारण कहा है ज्ञान कैबल्य का कारण है ऐसा कहा है तो ज्ञान जो है अदर्शन के माने अदर्शन के नाश का कारण है और अदर्शन का जो नाश है वह मोक्ष का कारण है सीधे सीधे यदि आप कहेंगे तो अदर्शन का जो अभाव है अदर्शन का जो नाश है वो मोक्ष का कारण है आदर्श कारण अदर्शन का नाश होगा तो बंधन का अभाव होगा बंधन का नाश होगा और बंधन का नाश होने का नाम ही मोक्ष है तो वो वास्तव में कैबल्य का कारण है ज्ञान जो है मोक्ष का कारण नहीं है ज्ञान कारण है अदर्शन के अभाव का और अदर्शन का अभाव कारण है मोक्ष का समझ गया जी, जी। अब आगे कह रहे कि भाई यहां पर अदर्शन जो है तो अदर्शन है क्या अदर्शन किसे कहते हैं सिमच इदम अदर्शन नाम ये अदर्शन क्या चीज है देखिए ना यहाँ पर अविद्या अविद्या पीछे आपने पढ़ क्या है कि अविद्या के स्वरूप को बताया है यहाँ पर अदर्शन के स्वरूप को बताया जा रहा है अदर्शन क्या अविद्या क्या जो भी है अदर्शन परंतु तो विद्या को लेकर के नहीं कहा जा रहा है दर्शन को लेकर के नहीं कहा जा रहा है तो इसलिए नहीं कहा जा रहा कि अदर्शन का जो अभाव है वही बंधन का कारण है अदर्शन का अभाव ही मोक्ष का कारण है तो उस आदर्शन को हटाना आदर्शन जब समझेंगे तब अदर्शन को हटाएंगे तो वह अदर्शन जो है उस, इसलिए उसर्शन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि अदर्शन तो बोले किमचा इधम अदर्शनम नाम ये अदर्शन क्या है अदर्शन कहते किसे हैं? तो इस पर आठ क्वेश्चन किए, आठ तरह से विचार किया है उसमें से हम केवल दो विचार आज पढ़ा करके अभी समाप्त करेंगे एक और चीज में बता दू कि अदर्शनम जो है अज्ञान जो कहते हैं अज्ञान के रूप में यदि आप केवल समझेंगे आदर्शन को तब यहां पर नहीं समझ पाएंगे अज्ञान के रूप में समझेंगे तो नहीं समझ पाएंगे यहां पर जो है पीछे जो है अदर्शनाभाव जो है अदर्शन का अभाव अभाव अभावे बंधना बंधनाभाव बंधन का अभाव तो बंध का अभाव होता है तो यहां पर अदर्शन का अर्थ है बंध बन... मने अदर्शनम का मतलब है कि बंधन का कारण अदर्शनम का क्या अर्थ है जी बंधन का कारण बंधन अज्ञान है तो अज्ञान भी बंधन का कारण इसलिए यहां पर अदर्शनम का अर्थ जो यहां पर लेना है बंधन का कारण कि बंधन के कारण जो है बंधन के कारण के अभाव होने से ही बंधन का जो कारण है उसके अभाव होने से ही मोक्ष मोक्ष होता है तो यहाँ पर अदर्शनम का है कि बंधन का कारण क्या लेना है जी बंधन का कारण क्या है तब आगे वाली संगति लगेगी उसी को ध्यान में रखकर करके आगे कहा जा रहा है कि गुणानाम अधिकार अदर्शनम क्या बोले रहे गुणों का जो अधिकार है सत्तर समझ जो गुण है उनका जो अधिकार है वह बंधन है क्या तो ये पीछे भी आया हुआ है परंतु फिर यहाँ पर गुणों का अधिकार सत्र जो गुण है पार्टिकल है उसका अधिकार क्या है उसका अधिकार है कार्यारंभन सामर्थ माने गुणों के कार्य के आरंभ करने का जो सामर्थ्य है उसका नाम है अधिकार यदि मैं बोलू कि भाई कोई यदि कोई अधिकारी होता है कोई डीएम होता है कोई कलेक्टर होता है तो उसका अधिकार क्या है जी उस व्यक्ति के अंदर जो सामर्थ्य है, वही तो उसका अधिकार है ना जी जी। वह जो नौकरी लगा डीएम का नौकरी लगा इसका मतलब कि उस व्यक्ति के अंदर वह सामर्थ्य तभी नौकरी लगा तभी वह अधिकारी बना तो यहाँ पर अधिकार का मतलब हुआ की कार्यारंभन मने गुणों के कार्य के आरंभन का सामर्थ्य गुण मने सत्व जो गुण है उनका जो कार्य सृष्टि है महत्व इत्यादि जो बनाना है उस बनाने का जो सामर्थ्य है वह अधिकार है तो बोल रहे हैं कि भाई गुणों के अधिकार का जो गुणों का जो अधिकार है कार्यारंभन का कार्य के आरंभ करने का जो सामर्थ्य है वह सामर्थ्य तो वह तो नहीं बंधन माने वह तो आदर्शन नहीं है वो तो बंधन का कारण तो नहीं है बंधन का कारण वह तो नहीं है क्या क्योंकि यदि मान लीजिए कि गुण के अंदर जो है कार्य करने की क्षमता होती ही नहीं तो सृष्टि ही नहीं बनता जब सृष्टि ही नहीं बनता जब सृष्टि ही नहीं बनता तो फिर हम बंधते ही नहीं जब बंधते ही नहीं तो फिर जो है हम दुखी नहीं होते तो ऐसा तो नहीं कि बंधन का कारण जो अर्थात आदर्शन का जो कारण है वह गुणों का अधिकार है समझ में आया हाँ जी हा ये प्रश्न किया कि गुणानाम अधिकार है क्या गुणों का अधिकार बंधन का कारण है अर्थात गुणों का अधिकार आदर्शन है दूसरा कारण आहो स्वित दृशी रूप से स्वामीनोह दर्शित विषय से प्रधान चित्त तस्य अनुत्पाद अथवा आहोचित बने अथवा अथवा जो दृशी रूप जो स्वामी है दृशी रूप जो स्वामी है दृशी रूप जो स्वामी है दर्शित विषय से दर्शित विषय का संबंध दोनों के साथ हो जाएगा हो सकता है दर्शित विषय से जो पीछे पढ़ के भी आए हैं कि दर्शित विषय से शक्ति अपरिणामी दर्शित विषय सुध्धा, याद है याद तो नहीं है ध्यान आ, में आत्मा किसे कहते हैं तो दृश्य शक्ति ही अपरिणामिन वा, बदलने वाली नहीं अनचेंजेबल है और दर्शित विषया अपरिणामिनी अप्रतिसंक्रमण निर्लेपा शुद्धा अनंता उसमें दर्शित विषय आया है यहाँ पर भी दर्शित विषय वही अब तो दर्शित विषय का जब स्वामी का विशेषण बनाएंगे तब बनेगा दर्शित विषय यशमय या दर्शिता विषया यशमयी जिसके लिए विषय दिखाए गए हैं जनाए गए हुए हैं ये परमात्मा ने संसार को जो बनाया है किसके लिए बनाया है पुरुष के लिए पुरुष के लिए बनाया ना जी हमारे लिए बनाया ना तो हम दर्शित विषय वाले हो गए तो दर्शित तो बोलते अथवा दृषि रूप जो स्वामी जो दर्शित विषय वाला है उस दर्शित विषय वाले दृषि रूप स्वामी का स्वामी के जो है प्रधान चित्तस अनुत्पाद जो प्रधान चित्त है चित्त तो समझते ही है चित्त माने मन बुद्धि चित्त अहंकार जो भी है तो ये चित्त माने मन हम्म तो मन और इसमें प्रधान विशेषण है तो प्रधान चित्र प्रधान चित्र क्या हुआ और गौण चित्र क्या हुआ जी हमारा चित्त के अंदर मैने हमारे चित्त के अंदर विवेक ख्या आ जाएगी अर्थात जब हमें ये पता चल जाएगा चित्र के माध्यम से कि मैं और चित्त अलग अलग चीज है तो विवेक ख्याति जब आ जाती है तो उस वैसे चित्त को जब चित्त में विवेक ख्याति आ जाती है चित्त में जब विवेक हो जाता है पुरुष और आत्मा के भेद का जब ज्ञान हो जाता है चित्त के अंदर तो ऐसे चित्त को कहते हैं प्रधान चित्त मान विवेक ख्याति वाला चित्त समझ गए जी तो प्रधान चित्त संपादन मैने ऐसा तो नहीं कि ये तो कारण नहीं है क्योंकि तो भाई जैसे गुणों का अधिकार बंधन विचार कर रहे हैं दिखने में तो यही आ रहा है मन यही पर हम विचार कर तो पता चलता है ना कि जैसे गुणों का अधिकार यदि सृष्टि का ही मैने सत्या समझ के अंदर सामर्थ्य ही नहीं होता तो हम हमारा संबंध ही नहीं होता इसका मतलब की वह भी हमारा सहयोग का कारण है बंधन का कारण है एक तो ये दूसरा इसमें बता रहा है कि भाई जो दृश्य रूप जो स्वामी है दर्शित विषय वाला जो दृश्य रूप जो स्वामी है उस दृश्य रूप स्वामी का जो चित प्रधान जो चित्त है प्रधान जो चित्त है अर्थात वह विवेक ख्याति वाला जो चित्त है उस विवेक ख्याति वाले चित्त का अनुत्पाद उत्पन्न न होना मैंने विवेक ख्याति वाला चित्त की उत्पत्ति ना होना विवेक मान चित्त को विवेक ख्याति वाला ना बनना ये तो बंधन का तो नहीं कारण है क्योंकि भाई जब तक व्यक्ति के अंदर जब तक चित्त के अंदर ये ज्ञान न हो जाए कि मैं मान आत्मा और चित अलग अलग चीज है और चित्त के माध्यम से जब तक आत्मा को ये बोध ना हो जाए कि मैं और चित अलग अलग है विवेक ख्याति का ज्ञान न हो जाए तब तक व्यक्ति बंधन में रहता है रहता कि नहीं रहता है जी। इसलिए इस पर विचार कर रहे हैं कि क्या दृषि रूप जो स्वामी है दर्शित विषय वाला जो स्वामी है उसका प्रधान उसका प्रधान प्रधान चित्त, चित्त का उत्पन्न न होना मैंने उसके प्रधान चित्त का ऐसा के कर दीजिएगा मैंने दृषि रूप दर्शित विषय वाले दृषि रूप स्वानी स्वामी के प्रधान चित्त का उत्पन्न होना विवेक ख्याति वाले चित्त का उत्पन्न होना ये तो कारण नहीं है क्या ये कारण है समझ गए जी हां जी। आगे उसी के अगर स्वस्मिन दृश्य विद्यमान दर्शना भाव बोलते स्वस्मिन दृश्य विद्य बोले स्व माने स्व जो दृश्य है मैने स्वस्मिन दृश्य बने स्व दृश्य है का मतलब यहां पर स्वस्मिन दृश्य का विशेषण है मैंने स्वरूपी जो दृश्य है तो स्वरूपी जो दृश्य है उसके विद्यमान होने पर स्वरूप दृश्य के विद्यमान होने पर दर्शन का अभाव भाई स्वरूप दृश्य का जब तक विद्यमान रहेगा तब तक दर्शन का अभाव होगा तब तक जो है दर्शन का मैंने दर्शन का अभाव होगा करें कि स्वरूप दृश्य के विद्यमान होने पर जो दर्शन का अभाव है जो ज्ञान का अभाव है वो तो कारण नहीं है दर्शन का बंधन का कारण वो तो नहीं है कि वह जो स्वरूप जो दर्शन है स्वरूप जो सॉरी स्वरूप जो दृश्य है उसके विद्यमान जब तक वो विद्यमान रहेगा तब तक ज्ञान का अभाव होगा तो स्वरूप दृश्य के विद्यमान होने पर जो ध्यान का अभाव होता है दर्शन का जो अभाव होता है वो तो कारण नहीं है क्या वो कारण है कि मैंने आदर्शन का बंधन का कारण है क्या तो ये क्योंकि वो भी है अर्थात ये हुआ कि दृश्य जो है दृश्य की जब तक विद्यमानता रहेगी वे दृश्य जो है मेरा शरीर जो है जब तक दृश्य विद्यमान रहेगा तब तक बंधन रहेगा जब तक दृश्य रहेगा जब तक भले ही इस जन्म में हो फिर अगले जन्मे हो किसी भी जन्म में हो जब तक दृश्य की सत्ता रहेगी जब तक दृश्य रहेगा जब तक ये मन बुद्धिचित अहंकार रहेगा जब तक ये शरीर रहेगा तब तक वह बंधन में रहेगा ही रहेगा आ, इसकी जिस दिन चित्त की समाप्ति प्रतिप्र सब या सुमा जो कहा था कि चित्त के समाप्ति के साथ साथ जो है वह अविद्या इत्यादि क्लेश भी हे हो जाता है तो जब तक चित्त रहेगा जब तक ये शरीर रहेगा तब तक जो है विद्यमानता रहेगी तब तक जो है ज्ञान का अभाव रहेगा ज्ञान अभाव हुआ ज्ञान का अभाव तो उसके इस तब तक माने इस स्वरूपी दृश्य के विद्यमान होने पर जो ज्ञान का अभाव होता है हाँ, तो उस ज्ञान का जो अभाव है वह क्या आदर्शन है क्या वह बंधन का कारण है क्या ये दो इसमें विचार किया है इसमें इतने में कोई शंका है क्या समझ में आगे संगति लग गई तो एक नहीं एक बार दोबारा पढ़ूंगा इसको अभी शंका नहीं है जी समय तो चलिए जी इतने ही रहने देते हैं हा? अच्छा, आ, पूर्ना अच्छा ते, ते, ते हैं ते। ओम पूर्ण मदना पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांति शांति बहुत बहुत धन्यवाद सोमवार को सोमवार को जी जी जी अच्छा अच्छा जी नमस्ते नमस्ते